ओ पर नम अतः सप्तशोध्याजुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजंते श्रद्धयान्वता यशा निष्ठा तो काम आहोरजतः पद छीद ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजंते श्रद्धया अन्विता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 देव आदि का पूजन करते हैं ते शाम, उनकी निष्ठा स्थिति तू फिर का कौन सी है सत्व सात्विकी है आहो अथवा रज राज किमहतामसी श्री भगवान वाच भवति ्रद्धा देही साजा सात्विकी राजसी तामसी चेति राज चाहमसी चेतीृणु पद क्षेद ऋहिना सा स्वभावजा सात्वी तामसी च इति श्रृणु अन्वय कऊँ शब्दार्थ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 श्रद्धा सत्वासर्व् भारत श्रद्धा अयम पू्रद्धा स अनवय केव शुद्धार्थ है भारत हे भारत सर्वस्व सभी मनुष्यों की श्रद्धा श्रद्धा सत्वानुरूपा उनके अंतकरण के अनुरूप भगवती होती है अयम यह पुरुष पुरुष श्रद्धामय श्रद्धामय है अतः इसलिए यह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 पद छेद यजंते सात्विका देवान यक्षर छ सान भूतगणा चन्य यजंतेमसा जना अन शब्दार्थ सात्विक पुरुष देवान देवों को यजंते पूजते है राजुषर छांसी यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य अन्य जो तामता तामत, जनाह मनुष्य हैं वे प्रेतान प्रेत छ और भूतगणान भूतगणों को यजंती पूजते हैं। अशास्त्र वि घोरम सप्यपोजना दम भाहकार से युक्ता कामराग बलाता पद क्षीर अशास्त्र विहित घोरम सप्यंते ये तप जना दम्भा से युक्ता कामराग बलान्वता अन्वय की शब्द ये जो जना मनुष्य अशास्त्र शास्त्रविधि शास्त्र से रहित केवल मन कल्पित घोरम घोर तपह तप को तप्यन्ते दमभांकार से युक्ता दम्भ और अहंकार से युक्त एवं काम राग बलान्विता कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है कर्शयत शरीर स्थम भूत ग्रामम अचेत साम चय शरीरस्थम तान विद्या सुर निशान पद क्षीर कर्शयत शरीर स्थम आसुरनिष्यान चरीरस्थम तान वृद्धि से स्थित भूत ग्रामम भूत समुदाय को अंत शरीरस्थम अंतकरण में स्थित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 पृथक पृथ भेदम भेदकु तू मुसे शिणु सुन आयु सत्त बलोग्य सुख प्रीतिवर्धना रस्ता स्थिरा सीध्या आहार सात्विकियाद आयु सत्त्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रशिया स्थिरा विद्या आहारा सात्विक प्रिया अन्वय क्यों शब्दार्थ आयु शत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाली चिकने और स्थिर रहने रसिग्धाह जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं तथा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 कटु पदछेद कटुअम्लव्युष तीक्षण विदाही आहाराजिष्टा दुख शोकामय प्रदा अन्वय सेटुअम्ल लवण अत्युष्ण तीक्षण दुख विदाही कड़वे खट्टे लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे रूखे, दाहकारक और दुख, शोक, दुख, शोक, तथा अमय प्रदाह रोगों को उत्पन्न करने वाली आहार आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस्व राजस्पुरुष को इष्टी होते हैं यातयाम गुष्टमी चाध्यम भोजनम तामस्प्रियतयाम चयत् उिष्टमीध्यम यत भोजन यत् यु यो भोजन भोजन याचयाम अधपका गसरहित दुर्गंधयुक्त च और उतम उच्छिष्ट है चा तथा जो अपवित्र, अपि भी है तोजन तामस प्रियम तामस पुरुष को प्री होता है अफलाकांक्षी यज्ञ विधि दृष्टो इजते ये मनः अफलाकांक्षी ये यम एवं मन सत्क अन्वय श्रद्धा यो विधिदृष्ट शास्त्र विधि से नियत य इव करना ही कर्तव्य है कि इस प्रकार मन मन को समाधाय समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा इज्जत किया जाता है सह वह साविक सात्विक है अभी संध्या दम्भा मैयत भरत येराजसम पदछेद अभिसधल दम्भाथम अवयत ये भरतम यज्ञराजसम अन्वय एवं शब्द तो परंतु भरतश्रेष्ठ अर्जुन दम्भार्थम एव केवल दम्भाचरण के ही लिए चाहम फल को अपि भी अभिसंधायक दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है तम उस यज्ञम यज्ञ को तु तू राजस विधि जान श्र्धात इं श विधिहीनम शास्त्र विधि से ही अन्नदान से रहित मंत्रहीनम बिना मंत्रों के अदक्षिणम बिना दक्षिणा के और श्रद्धा बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ यज्ञ को तामस यज्ञ परिचर्चते कहते हैं देव दिज गुरु प्राग पूजनम शौचमा ब्रह्मचर्य शारीरम तप उच्य पदछेदेव दिज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा चारीरम तप उच्यते शब्दार्थ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 सरलता ब्रह्मचर्य ब्रह्म्छर्य, और अहिंसा अहिंसा शारीरम शरीर संबंधी तप तप उचित कहा जाता है अनुद्वेगकर वाक्य सत्यम चयत् स्वाध्याभ्यसनम च पदछेद अनुद्वेगक वाक्य सत्य प्रीतम चय तप उच्य से अन्वय शब्दा यो अवेगकर उद्वेग न करने वाला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 वीर शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही ती वाणी संबंधी तप तप उच्यति कहा जाता है मनः प्रसाद सौम्य मौन आत्मा विनिग्रह भाव संशु तपोमानस मुच्चते पदछेद मन प्रसाद सौम्य मौन आत्म विग्रह भाव संशु तप मानस उच्य से अन्वय एवं शब्द मन प्रसाद सौम्य मन की प्रसन्ता शांत भाव मौन भगवत चिंतन करने का स्वभाव आत्म विनिग्रह मन का निग्रह और भाव अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता इति इस प्रकार यह मानसम मन संबंधी तपह तप, उच्यति कहा जाता है श्रद्धया पर अफलाकाी सात्द श्रद्धया पर तप्त तप ती धमि अफलाकाी युक्त सात्विकं परिच्छति अनवय क्यों शब्दार्थ कांची भी हल्को ना चाहने वाली योगी नर पुरुषों द्वारा पर्या, परम श्रद्धा से तप्तम किए हुए तत् पूर्वोक्त त्रिविधम तीन प्रकार की तपह तप को सात्विकम तपोद राजे सत्कारन पूजा तप दम चीयते तह कोक्तम राज्रुव एवं शब्दार्थ जो तप तप सत्कार मान पूजार्थ सत्कार मान और पूजा के लिए तथा एव अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से वा या दंभेन पाखंड से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 आत्मनो यत् यत् परस्य परस्य वा तपह। वा आत्मनः तत्तामसाह युम शब्दार्थ जो तपह तप मूढ़ ग्राहण मूढ़क हट ऐसी आत्मन मन वाली और शरीर की पीढ़ या पीड़ा के सहित वा अथवा परस्य दूसरे का उत्साधनाथम अनिष्ट करने के लिए किया जाता है तत वह तमसम तामस कहा गया है दातव्यमिति दियते नोपकारिणी देशे काले च च पात्रे तान सात्विक स्मृत दातव्यम इति यदान दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे तमाम सात्विक स्मृत अन्वय क्यों शब्दार्थ दातव्य दान देना ही कर्तव्य है इति ऐसे भाव से यत जो दानम दान देशे देश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 उपकार न करने वाले के प्रति दीयति दिया जाता है दान सात्व सात्विक स्मृतम कहा गया है युपकाराथम फल मुद्दीश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तानम राजमृतम परिच्छेद फल तु राजस्मृतार यत् जो दान च तथा प्रत्युप क्लेषपूर्वक प्रत्युपकारा उपकार के प्रयोजन ऐसी वाल को उद्देश्य दृष्टि में रखकर पुनः फिर दीय दिया जाता है तत वह दानम दान राजस कहा गया है आदेश काले दानम अपात्रेभ दीयते समुदाहितम असत्तम तत्मस मुदात प्रेद अदेश दानाभ्य दीये असत्तम अवज्ञात अन्वय बिना सत्कार के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 तत्सदिति निर्देशो वेदाश्च ब्रेदाच विद्छेद ओं तत्सद निर्देशस्त ब्रह्मणास्दाच यही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 ब्राह्म च और वेदा वेद तथा यज्ञादि विहिता रचे गए तस्माद मृत्युदारहृत्य यज्ञान तपक्रिया प्रवर्त विधानोक्ता सत्त्रह्मवादीना पदछेद तस्मात ओम इतिदात यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तनते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादीनाव शब्दार्थ तस्मा इसलिए ब्रह्मवादीना वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की विधानोक्ता शास्त्र विधि से नियत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 साधुभावी सदभाव सत इति चीत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द युज्यते अन्वय शब्दाथ सत इति इस प्रकार एक परमात्मा का नाम सद्भाव सत्य सद भाव में सर साधु भावी श्रेष्ठ भाव में प्रयोग प्रयु किया जाता है तथा तथा पार्थ, पार्थ, उत्तम कर्मणि कर्म भी शब्द शब्द का युज्यते प्रयोग किया जाता है यज्ञ तप सिदान स्थिति सदी तोच्य से कर्म चीय सदी च इति इति स्थित सत्य कर्म चीय सभी अन्वय शब्दार्ञ यपस दाने में या जो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 अश्रद्धया हूतम दत्तम तपस्तम चयत असद नदेद अश्रद्धया हूत दत्तम तप सत्तम कृतम चयत असद्य पाथ नो इह अन्वय शब्दाथ पार्थ हे अर्जुन अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ होतम हवन दत्तम किया हुआ दान एवं तप्तम तपा हुआ तप तप क्या और यत जो कुछ भी कृतम किया हुआ शुभ कर्म है तत् वह समस्त असत असत स्थिति इस प्रकार उच्च कहा जाता है इसलिए तत्व वह नो ना तो यह इस लोक में लाभदायक है और चीत मरने के बाद ही ओम सत्तिथि श्रीमद भगवद गीतासु उपनिष ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक सप्तश्याय